हम लोगों ने निरंतर अमृत पान किया है आज स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने उनके श्रीमुख से हमने भागवत की अंतिम समापन लीला सुनी कथाओं का रहस्य भी हमने बड़े विस्तार से जाना पर हम सब चाहते हैं कि हम गोविंद में मिलें अपने जीवन को धन्य करें नारायण की लीला का भी यही उद्देश्य है कि वो हम सब उनकी लीलाओं से उसी प्रकार जीवन के अक्षरों को सत्य को पढ़ें, जैसे छोटे शिशु छोटी कक्षाओं में अध्यापक की लीलाओं के द्वारा जब वो पढ़ाता है कबूतर से का, खरबूजे से कहा गोभी से कहा या ए फॉर एस बी फॉर बैलून सी फॉर कैट उसी प्रकार हम भी अक्षरों का ज्ञान करें तो हमने लीलाओं के उन रहस्यों को भी बड़े विस्तार से जाना आम में से बहुतों को ये लगा है कि शायद उन्हें अपने जीवन की दिशाओं को अब कम से कम अब बदल तो लेना ही चाहिए तो आज उसी विषय को लेकर के हम आगे चलेंगे। श्रीमद् श्रीमद भगवत गीता में गोविंद कहते हैं हा निष्पाप अर्जुन को उपदेश देते हैं नारायण तो कहते हैं या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम के अर्जुन जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है संयमी का संयमी कहते हैं साधना करने वाले साधक को संयमी का क्या है वो दिन है और कहा कि जिसको दिन मानकर के संपूर्ण भूत प्राणी जिस दिन में जागते हैं योगी उसे रात मानता है आज अचानक हमारा दिन और हमारी रात इन सारी कथाओं के सप्ताह में हां खुलकर हमारे सामने आ गए हैं और बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं इन लीला कथाओं में हमारे सामने बहुत से प्रश्न उठ खड़े हुए हैं जैसे अभी गीता में कहा कि सकामी जानता है दिन कहाँ है भाई जब सुबह होती है तो दिन होता है और रात कहा है जब सूरज नहीं रहता है तो क्या होता है रात होती है तो दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा होता है देखिए आप सब लोग मेरे को देख रहे हैं ना उजाला है ना जरा आंख मूंदिए तो क्या दिखता है जोर से बताइए अंधेरा दिखता है कहा कि अज्ञानी का अंधेरा भीतर होता है और रोशनी अज्ञानी का अंधेरा बाहर होता है अर्थात तो वो विरक्त भाव से तटस्थ भाव से नारायण के निमित्त भाव से जीता है और उजेला हमें भी आज उजेलों को अपने भीतर समेट लेना है कि फिर जिंदगी में कोई अंधेरा ना हो कोई घनी रात ना आए कि हम सो जाएं और मायाओं में फिर भटक जाएं। आज उस रोशनी को खोजना है खोजना ही नहीं है अपने भीतर समा लेना है क्यों क्योंकि कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम कि योगी और तपस्वी जानते हैं जैसे सकामी जानता है दिन कहां है बाहर है तो उसके बहुत से दिन और रात होते हैं लेकिन योगी और तपस्वी का जो संयमी है जो सचमुच में साधक है जो सही मायनों में साधना को जानता है वो जानता है दिन कहां है बोले जहां सूरज है वहीं तो दिन होगा और वो जानता है कि सूरज कहां है कहा वो तो मेरे भीतर है मेरा आत्मा ही तो मेरा सूरज है ये सूरज यदि आज विमुख हो जाए मुझसे तो एक हजार सूरज भी तुम जगमगा दो मेरी आंखों को रोशनी दिखती है क्या नहीं ना नहीं देख पाता हूं सौ सूरज तो क्या एक हजार सूरज भी मेरी आंखों को रोशनी नहीं दे पाते हैं हे आत्मा हे जगदीश्वर, हे गोविंद तू ही सत्य रूप में सूर्य है नारायण तू हटे तो अंधेरा है और आश्चर्य है कि तू बैठा है और फिर भी अंधेरा है इसी अंधेरे को मिटाने का का ही तो उपक्रम यह सत्संग है का संग है जो उस को उस रोशनी को हम अपने अंतर में समेट लें अपनी मनोवृत्तियों को जो बाहर भटक रही हैं उनके असत्य और अज्ञान को धो डालें अस बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल हम बड़े व्यवहारिक रूप में ईमानदारी से आगे बढ़े अंध आस्था में केवल यह मान लें कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा मरने के बाद ऐसा होगा इसका इस अज्ञान का भी परित्याग करें आज नहीं मिले तो कब मिलेंगे उन्हें तो आज ही मिलना है मुझे उनसे आज ही जुड़ना है यह भाव होना चाहिए हा वाह पूजाओं को ही सब कुछ मुझे नहीं मानना चाहिए इसी को हमने विस्तार से कथाओं में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा उसे भी भगवान की लीलाओं में पढ़ते चले श्रीमद् भागवत में मार्कंडेय की कथाएं आती हैं मार्कंडेय की कथा अन्यत्र भी आती है मार्कंडेय पुराण है अलग से उसमें भी आती है उन कथाओं में जो उनके जन्म की कथाएं हैं तो मार्कंडेय के माता पिता को संतान का सुख नहीं था वे ऋषि दंपति घनघोर तप किए महाविष्णु प्रकट हो गए उनके तप और साधना से उनसे कहा मांगो क्या मांगते हो तो कहा नारायण हमारे पास संतान नहीं है हमें एक संतान का सुख दे दो। महाविष्णु ने समझाया किस मोह का भी परित्याग करो क्योंकि तो संतान आज भी किसी के होती नहीं है कोई भी व्यक्ति आज भी शरीर का जब एक अंग बनाना नहीं जानता तो बेटा बेटी किसके जिसने बनाए तो संतान तो सिर्फ मेरे ही होती है बाकी सब अज्ञान के वशीभूत मेरा मेरा करके उसे धारण करते हैं कृष्ण तो आज भी वसुदेव और देवकी के ही दंपत्य से प्रकट होता है बाकी सब नंद और यशोदा बनके पालते ही तो हा? तो कृष्ण की कथा में पढ़ा नारायण ने समझाया लेकिन ऋषि दंपति नहीं माने तो उनका हम दे तो सकते हैं लेकिन वो अल्पायु, उसकी आयु केवल तेरह वर्ष की होगी और सच पूछिए तो हम सब की आयु केवल तेरह ही वर्ष की है वो तेरा वर्ष यदि हम जी जाए सौ वर्षों में तो जीवन धन्य है अन्यथा नरक का द्वार है हा? बालक मारकंडे उत्पन्न हुआ माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए बालक की लीलाओं का आनंद लेते हैं बड़े सुखी है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इस भय से कि ये मर जाएगा वो दुख और पीड़ा को चले जाते हैं बारवा वर्ष भी व्यतीत हो गया है और तेरहवें का आरंभ हुआ है तो एक दिन बालक मारकंडे ने माता पिता से दुख का कारण पूछा है तो उन्होंने बताया कि तेरे जीवन का अंतिम वर्ष है तो मारकंडे ने कहा कि मोह और दुख दोनों का परित्याग करें जब आप जानते हैं कि यही एक वर्ष रह गया है मेरे जीवन का बाकी तो मुझे जाकर कुछ तप अर्जित करने महाशिव के अनन्य भक्त हैं बालक मारकंडे वन को आते हैं आज्ञा लेकर माता पिता से और एकांत तप में बैठ जाते हैं वो भगवान का नित्य प्रति पार्थिव भगवान का हा रूप बनाते हैं मूर्ति बनाते हैं लिंग की संरचना करते हैं नदी से जल लाते हैं वन से पुष्प बटोर के लाते हैं कुछ जंगली फल भी लाते हैं और बड़े तन्मय होकर के भगवान शिव शंकर की स्तुति पूजा और अर्चना करते हैं मारकंडे एक दिन वहां से नारद जी रहे होते हैं तो वे बालक मारकंडे को देखते हैं तो चौंक पड़ते हैं हाँ लोग गुरु की बात करते हैं हा? क्या आप जानते हैं गुरु होता क्या है मंत्र होता क्या है हा? अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अभी यह एक बहुत बड़ा प्रवचन हुआ और वो तीन तीन सौ लोगों को माइक पे मंत्र देते थे और उनको ये भी नहीं पता वो कौन है कहां रहते हैं गुरु को भी नहीं पता ये कौन है क्या है क्या इस औपचारिकता का नाम गुरु मंत्र अथवा जो कान में आप एक मंत्र फुकवाते हैं वही गुरु मंत्र होता है नहीं जो जीवन को दिशा दे जो आत्मा से अध्वायत करा दे उस मंत्र उस राह का नाम गुरु मंत्र होता है हाँ? आप हर बात में सस्तापन खोजते हैं इसीलिए तो बहुत सस्ते होकर आते हैं मंदिर और बहुत ही सस्ती जिंदगी हो जाती है कि जन्म जन्म भटक जाते हैं ईश्वर तो क्या मिलेगा करोड़ जन्मों का हाँ पतित योनियों का सस्तापन आप और खोज ले जाते हैं मारकंडे को देखा उन्होंने तो कहा कि बालक मारकंडे ये तुम क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो तुम कहा मैं महाशिव के चरणों का अर्पित तो उनकी पूजा कर रहा हूं उसने कहा पगले ये पूजाएं तो पूजा में मन को स्थिर करने के लिए होती है और जब मन स्थिर होता है वस्तुता पूजा तो तभी होती है ये तो अभ्यास के लिए है आचरण के लिए अब उसमें समाधि क्यों नहीं होता बोले मैं समझाने कहा यह तो बहार पढ़ाने के लिए है तुम्हारे में पूजा को स्वभाव बनाने के लिए है अरे पगले अब शरीर को ही शिवलिंग बना ध्यान के पुष्प चला, ध्यान का जल चला, समाधिस्थ हो जा क्योंकि मुझे तो यमराज के भैंसे के गले में बंधे घंटे की घंटियों की आवाज सुनाई पड़ रही है और तू अभी जल ढूंढता फिर रहा है गुरु का अमृत मिला है उसे पाग्या प्रसाद मारकंडे उस छोटे से मालक बालक को गुरु ने थोड़े से में बड़ा निर्मल भाव दे दिया है निर्मल था तुरंत ले गया अगर आसक्तियां खींच रही होती तो कहता कि इसको थोड़ा और सरलीकृत कर जाओ महाराज तो पता चला गया काम से बालक मारकंडे समाधिष्ट हो गया है महाशिव की ध्यान में उसकी मनसा वाचा कर्मणा मन उसका एकाग्र हो गया है देह स्थिर है अबालक मारकंडे अचल अविचल है और फिर भी हाँ अपने अंतर हृदय में ध्यान के हाथों से ही ज्योतिर में महाशिव पर पुष्प भी चढ़ा रहा है जल चढ़ा रहा है और मौन अनहद आरतियों में वो समाधिस्त हो गया है अंतर भीतर बाहर अब सूरज जल उठा है अब भीतर अंधेरा नहीं है महाशिव की ज्योतियों का प्रकाश है समाधि स्थ है समाधि अटल हो गई है उसी के रूप में खोया है उसी में डूबा है अब मैं कौन हूं मैं क्या हूं मेरा स्वरूप क्या है मैं कौन हूं यह भाविक हो गया है मार्कंडे शिव में ऐसा ध्यानस्थ हुआ है कि बस शिव का ही रूप रह गया है मात्र उतना बर रह गया ज आ गए हैं मारकंडे समाधि है। मारकंडे को पकड़ने के लिए जीव मारकंडे को बंदी बनाने के लिए यम राज ने पाश फेंका तो उस पाश के साथ ही भयंकर रुद्र का प्रयंकर रूप प्रकट हो गया है त्रिशूल लिए क्रोध में हां धधक रहे हैं महाशिव और पाश उनकी कमर से बधा तो उन्होंने कहा कि यमराज तुम्हारे इतना साहस कि तुम मुझे बांधो थरथर कांपने लगा यमराज यमराज थरथर कांप रहा है महाशिव के सामने दंडवत गिर जाता है कि भोले भंडारी मैं तो जीव मारकंडे को पकड़ने आया था तो कहा रे अज्ञानी तुझे पता नहीं कि जब जीव मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही रूप में अपने निज रूप को भी खोकर स्थिर हो जाता है तो वो जीव नहीं रहता वो मेरा ही रूप हो जाता है तेरा साहस कैसे हुआ आज मारकंडे को पकड़ने का इसी को मुक्ति कहते हैं यदि हम थोड़ा प्रवचन में आपकी तथाकथित भक्ति और पूजाओं पर कटाक्ष करते हैं तो उसका बोरा ना माने मेरा उद्देश्य अथवा किसी भी संत का किसी भी आ का उद्देश्य आपको सत्य के समीपस्थ निकट लाना है कि जिसे नाटक कर रहे हो उसे यथार्थ बना लो जीवन बना लो कहा मारकंडे तुम्हारा कहा के मारकंडे को पकड़ने का तुम्हें साहस कहां हुआ या मारकंडे है कहां जब वो मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही रूप में ध्यानस्थ होकर के मेरा ही रूप हो गया है तो तुम्हें साहस कैसे हुआ उसको पाश डालने का उसने कहा भगवान रुद्र से कहा कि महाशिव आप जानते हैं कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है यदि अब मैं मारकंडे को नहीं पकड़ता हूं तो वह अमर हो जाएगा कहा यमराज तुम वापस लौट जाओ मेरे रूप में स्थिर हो गया है इसलिए वह अमर हो गया और मह ऋषि अमर हो गए ये कथाएं अब हुए थे या नहीं हुए थे सोचने का काम नहीं है ये कथाएं वो कथाएं हैं जो आपको मार्ग दिखाती हैं ये सर्च लाइट है कि तू भी ऐसे ही चल धोखा मत दे अपने आप और वही श्लोक में भी कहा है कि या निशा सर्वभूताना कि सारे सकामी जन जो हैं, उनके दिन और रात बाहर है घर है परिवार है दुकान है धंधा है मैं हूं मेरा है मेरा दम है मिथ्या विमान है और जब मैं कहता हूं जरा आंख बंद के भीतर देखो तो क्या है तो क्या कहते हो क्या है रोशनी है कि अंधेरा है बोलो अंधेरा है लेकिन जो तत्वज्ञ है वो जानते हैं कि आत्मा शरीर से बाहर निकला अंधेरा तो तब है तो मुर्दे को क्या दिखेगा अगर बाहर अंधेरा ना होता तो आज इस आत्मा रूपी टॉर्च के बिना भी तो मुझे पत्नी संतान बच्चे परिवार दिख जाते हैं ये लालटेन हटी तो मुझे कुछ भी तो दिखाई नहीं देता अपना पराया कुछ भी तो नहीं दिखता। तो जानता है कि जब तक आत्मा है सूरज है मुझ में, तभी तक दिन है ये हटा तो गहरी अंधेरी रात है तो साधना के द्वारा अपने विचारों को साधता है ना कि भगवान को रसियों से मंत्रों से मालाओं से बांधता है साधना का अर्थ है कि मेरे विचारों को मैं साधूं अतृप्तियों से इच्छाओं से ऊपर उठाऊं और यहां भीतर लाकर अपने आत्मा में इसको केंद्रीभूत करूं किस आत्मा सूरज की रोशनी में मैं अपनी साधना को एक मैग्निफाइंग ग्लास की तरह लगाऊं कि जिससे सारी किरणें जब केंद्रीभूत हों, तो सारा अज्ञान का फूस उस आतिशी शीशे से सूरज की किरणों के एक हो जाने के कारण जलकर राख हो जाए सारा अज्ञान जल जाए साधना का उद्देश्य है यही सत्संग है हम सत्संग को मनोरंजन भर न माने आप सोच सकते हैं क्योंकि कल ही एक भक्त ने मुझसे जाते समय प्रश्न किया था कि क्या मनुष्य शरीर तेज में बदल सकता है ज्योति में बदल सकता है साइंटिफिकली दिस वाज द लास्ट वर्ड ही एडेड इन इट मैंने आपको बताया कॉस्मिक फोर्सेस के बारे में पशुपताग्नियों के बारे में कॉस्मिक रेस के बारे में और पीनियल बॉडी के बारे में आपको बताया आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो कॉस्मिक रेस हैं या जिनको हम कॉस्मिक फायर्स कहते हैं देर आर लेजर बीम्स इंफ्रेड्स बहुत कुछ है लेकिन एटमॉस्फेरिक रेस में एक रेस है जो कहलाती है कॉस्मिक रेस जिन्हें वेद में पशु पताग्निया कहा गया इनकी विशेषता क्या है कि इन्हें कहीं पर भी किसी बर्तन में नहीं रखा जा सकता है ना वर्ल्ड ओवर द टोटल साइंटिफिक वर्ल्ड इज अनडिवाइडेड वेदर वेस्ट और वेद हम भी मानते हैं कि पशुपताग्नियों का कोई रिटेनर हो कोई नहीं हो सकता कोई बर्तन नहीं हो सकता जिसमें उसको रखा जा सके हम सब मानते हैं कारण कि जिस बर्तन में रखेंगे उसके मैटर को आइटम में कन्वर्ट करके अकॉस्मिक रेस निकल जाएंगे ट्रेवल फास्ट हो जाएंगे कोई चीज़ जो काश्मिक रेस के सामने आती है वो एटम्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है इसीलिए ये सारे स्पेस को में हर मैटर को एटम में स्प्लिट कर देती हैं और उसके बाद ही इंटीग्रेशन की प्रोसेस शुरू होती है गोलियां बनती हैं गोलियां उल्काओं का रूप धारण करती हैं उल्काएं बढ़ते बढ़ते ग्रहों के रूप प्राप्त होती हैं और जो जो ग्रह अपने जीवन के संतुलन को खो बैठता है संतुलित हो जाता है तो ये पशु पताग्नियाँ ही ये कॉस्मिक रेस ही उस पूरे प्लेनेट को एटम में पुनः डिस कर देती हैं, जैसे बूढ़ा मर गया और बच्चा उत्पन्न हुआ है ना वो पूरा प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी उसी की ओर प्रश्न करने वाले ध्यान दें ये पशु पतागनिया, एक ऐसा बर्तन है कि जिसमें रिटेन हो जाती हैं और यह आज भी वर्ल्ड के लिए आश्चर्य है और अभी लेटेस्ट अब हाल ही में ये डिस्कवर हुआ है रशियन मेडिकल साइंस को पब्लिश किया इट इज द ओनली पीनियल बॉडी द विच कैन रिटेन द कॉस्मिक रेस नो एल्स, नथिंग कैन रिटेन इट एक्सेप्ट द पीनियल बॉडी और ये कॉस्मिक रेस ही जब आ गया चक्र से बॉडी पर एमिट होती हैं तो ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसिस को इम्पल्सिस को मेनटेन करते हैं जो भी भोजन आप खाते हैं खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो हैं इन्हीं स्पार्स के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और वेस्ट में जाते हैं एंड दस द एनर्जी एंड हीट ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड। जब भी ये बैलेंसेस ये डिसबैलेंस हो जाता है तभी बॉडी में स्टोन फॉर्म करने लगते हैं एंड वी कैनॉट चेक इट क्योंकि जब तक हम इस बैलेंस को दोबारा प्रॉपर ना करें डिसबैलेंस जो हो गया उसको रीबैलेंस ना करें हाँ, वो प्रोसेस को हम डिनाई नहीं कर सकते खाली पत्थर निकालते रहते हैं हाँ। तो ये जो स्पार्क्स होते हैं अगर मैं पीनियल का नियंत्रण लेकर के इन इंपल्सिस को इंप्रूव करता जाऊं और इनको मल्टीप्लाई करता जाऊं अपनी समाधि ध्यान से तो क्या टोटल बॉडी एटम में कन्वर्ट नहीं हो सकती मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं वो शायद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं साइंस कि जिस इंपल्स के सिस्टमेटिक यूज के कारण मैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता हूं हा कार्बोहाइड्रेट्स को सीओ टू में कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं अगर उन इम्पल्सिस को जो कि मेरा हा ब्रेन का एक सेक्शन जिसको कंट्रोल कर रहा है पीनियल बॉडी के थ्रू अगर मैं पीनियल का ब्रह्मरंद का नियंत्रण लेकर के उसमें समाधि होकर के इन्हीं इंपल्सिस को हा एक करोड़ गुना बढ़ा दो तो टोटल बॉडी प्लेनेट की तरह ही क्या आइटम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी और आपको एक बात यहां और भी बताना चाहता हूं कि आपके हर मनुष्य के शरीर में कितनी एनर्जी है जिसे सारा विश्व मानता है है ना उसमें भी कोई वी आर नॉट डिवाइडेड इट्स अनडिवाइडेड ट्रूथ नाव कि सिंगल ह्यूमन बॉडी में इतनी एटॉमिक एनर्जी है एक आदमी के शरीर में कि यदि मैं आपके शरीर की एनर्जी का नियंत्रण ले सकूं एक आदमी के शरीर का तो मैं पृथ्वी जैसे ग्रह को हर दो मिनट में एटम्स में कन्वर्ट कर सकता हूं और ये प्रोसेस मेरी 10 साल तक चलेगी एक ह्यूमन बॉडी से जरा बताइए आप सब कितने बड़े प्रयंकर शिव हैं सोचिए टोटल कंपाउंड द वॉल्यूम ऑफ द् यू रिटेन इन योर बॉडी अगर मैं इन्हें कॉस्मिक कर सकूं तो आई कैन डिस्ट्रॉय अ प्लेनेट लाइक अर्थ इन टू इनविजिबल एटम्स इन एवरी टू मिनट्स एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर टेन इयर्स तो कितने प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता हूं मैं एक बॉडी से तो जिसने अपने शरीर की इन क्षमताओं पर नियंत्रण पा लिया हो उसके श्राप से दूसरा आदमी भस्म क्यों ना हो जाएगा बोलो इससे आप आश्चर्य की दिशा में मत देंगे देखिए कि आप अपने से छूट के कितने बाहर चले गए हैं और इतने बेसहारा हो गए हैं कि हर जगह आपको बैसाखियां चाहिए बैंक की पैसे की नौकरी की मेरे तेरे की हां बैसाखियों पर जो युगों से चलते रहे हों वो क्या जाने स्वस्थ पैर क्या होते हैं दौड़ा कैसे जाता उनके लिए तो ताजु भी होगा ना मेरेकिल होगा नॉट कुदरत का सबसे बड़ा मेरेकिल आप स्वयं हैं अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो यस इट इज पॉसिबल हाउ वो ये मार्ग है तपस्या का साधना की प्रोसेस में जैसे हमने बताया ना कि हम साधना क्यों करते हैं साधना का अर्थ ईश्वर को बांधना नहीं है एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे भक्त मित्रों में जब भी मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कर रहे हो कहते हैं स्वामी जी भगवान की पूजा कर रहे हैं क्यों कर रहे हो बोले भगवान को रिझा रहे हैं प्रसन्न कर रहे हैं बोलो यही कहते हो ना हाँ भाई पूजा पाठ क्यों कर रहे हो भगवान की मूर्तियों को क्यों सजा रहे हो घर में मंदिर क्यों बनाया हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए रिझाने के लिए ईश्वर को रिझाने के लिए खुश करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं मैंने कहा एक बात बता अगर भगवान रीझ गए प्रसन्न हो गए तुम पर तो इसमें तुम्हारा क्या कल्याण है तुम्हारा क्या वाला मैं आपकी एक आधारभूत भ्रांति को की तरफ आपका ध्यान ले जा रहा हूं जो वन वे और अदर हम सब में व्याप्त हैं एक बोला ज्ञान हमारा कहा पूजा क्यों कर रहे हो कहना भगवान को रिझाने के लिए कहा मान लो ईश्वर रीझ भी गए तुम पे तो इसमें तुम्हारा कल्याण क्या है क्योंकि हमने सुना है हमने सुना है जो जिस पे रीझता है जो जिस पे रीझता है वो उसका डुप्लीकेट हो जाता तो भगवान को डुप्लीकेट बना रहे हो अपना कहे भी जा रहे है? उदाहरण देते हैं कि गांव का लड़का है वो किसी फिल्मी हीरो पे रीछ गया है उसकी फिल्म देखी उसमें रीझ गया तो अब क्या होगा फिल्मी हीरो का कोई कल्याण होने वाला नहीं जो लड़का रीझ गया है वो उस हीरो का डुप्लीकेट बन जाएगा बाल भी वैसे ही बनाने लगेगा डायलॉग भी वैसे ही बोलने लगेगा कपड़े भी वैसे सिला लेगा तो अगर ईश्वर आपका डुप्लीकेट बन गया तो आपका इसमें क्या बने तो कायरी जा रहे हो भगवान को क्यों कर रहे हो पूजा तुम मैं पूछता हूं आपसे कि अगर भगवान प्रसन्न भी हो गए रीछ गए तो तुम्हारे डुप्लीकेट ही तो होंगे और तुम्हारा दम रावण से ऊंचा हो जाएगा कि मैंने भगवान को भी अपना डुप्लीकेट बना लिया क्या इस ईगो के लिए इस मिथ्याभिमान के लिए पूजा कर रहे हां इसके ठीक विपरीत अगर तुम भगवान को न रिझाओ तुम स्वयं नारायण पर रीज जाओ उसकी मनोहारी छवि पे रीज जाओ अपने विचारों को उसको अर्पित कर दो उस पर केंद्रीय भूत हो जाओ तो क्या होगा तुम ईश्वर के डुप्लीकेट हो जाओगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा सारी जिंदगी तुम भगवान को रिझाते रहे अरे बाबा क्या पूजा करते रहे क्या साधारण की तुमने इतना सा मर्म नहीं समझ पाए कि भगवान को रिझाया नहीं जाता उनकी मनोहारी छवि पर स्वयं को हमें अपने को रिझाना होता है हम रिझे गोविंद पर न कि रिझाए उनको क्योंकि वो रिझेंगे तो हमारे डुप्लीकेट बनेंगे और हम रिझेंगे तो हम उनके डुप्लीकेट बनेंगे तो हमारा ईर्षा जाएगा द्वेश जाएगा असत्य जाएगा अज्ञान जाएगा हमारा कल्याण होगा वो तो इन्हीं लीला कथाओं में हम इन मोतियों को भी बटोरते रहे साधना क्या है महाभारत की महाभारत में आप अभी सीरियल देख रहे हैं अभी शाय चल भी रहा है आप देखते हैं महाभारत कल्पना करते हैं अथवा तो टीवी में देखते हैं कि कई कई घोड़े जुते हैं एक रथ में एक सारथी है जो रथ को, को चला रहा है एक सारथी है जो उस रथ को चला रहा है एक महारथी है जो रथ पे बैठा हुआ है यही तो है दृश्यवान अगर रथ ठीक से नहीं चलेगा तो क्या महारथी युद्ध लड़ पाएगा लड़ पाएगा क्या क्योंकि घोड़ों को साइस की लगाम में रहना अनिवार्य है अगर घोड़े साइज की लगाम में नहीं होंगे उद्दंड हो जाएंगे और अपने मन से घोड़े दाएं बाएं सब भागने लगेंगे रथ के दसों घोड़े तो क्या होगा रथ का विनाश हो जाएगा साइस भी चोट खा जाएगा और घोड़े भी घायल होंगे होंगे नहीं होंगे हा? लड़ाई तो क्या लड़ेंगे अपने में ही लड़ मरेंगे और यूं लड़ मरते हैं हम सब जीवन का विनाश कर देते हैं ये दस इंद्रियां ही दस घोड़े हैं दस इंद्रियां घोड़े नहीं दल, हाँ यही घोड़े हैं और ध्यान की लगाम में ये बंधे हैं अपने को देखो जीव होकर तुम ही तो साइस हो जो विचार की लगामों से इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को बांधे और इन विचारों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है इसलिए ये घोड़े बेलगाम दौड़ रहे हैं क्रोध आया तो तुम उल्टा सीधा बोलने लगे भय आया तो तुम भिजक गए हाँ तृप्तियां जागी तो तुमने सौ बार कसम खाई थी कि गलती नहीं करेंगे और फिर जब समय आया तो तुम वही गलती दोहरा गए क्या हुआ कि हर बार घोड़े ने साइस को लगाम लगाई और घसीट ले गया इस दयनीय अवस्था से बाहर आने का नाम ही साधना है हा कि कोई भगवान पे एहसान लाद रहे हो और अगर तुम्हारी इस पूजा में पाठ में भजन में कीर्तन में तुम्हारे विचार सदे ही नहीं हैं तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण आया ही नहीं है तो तुमने क्या साधना करी किसे साध रहे थे हा? अपने विचारों को जब तक मैं अपने नियंत्रण में नहीं लाऊंगा मैं साध मैं ईश्वर में इन्हें एकाग्र कैसे करूंगा ह मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली में जो गाड़ियां दौड़ रही हैं तुम उनको पकड़ लो क्या पकड़ पाएंगे आप कहो स्वामी जी हम लखनऊ में बैठे गाड़ियां दिल्ली में दौड़ रही हैं और फिर उनके स्टेयरिंग भी हमारे हाथ में नहीं है हम कैसे पकड़ेंगे इंपॉसिबल तो सिमिलरली जब तुम्हारा तुम्हारे थॉट्स पर नियंत्रण ही नहीं, नहीं है वो अपने मन से विचार चल रहे हैं है? तो तुम साधना कौन सी करोगे तुम भजन कौन सा गाओगे तुम्हारे कीर्तन में ईमानदारी क्या होगी हा? साधना का अर्थ है कि मेरा मेरे विचारों पर नियंत्रण हो और जब तक तुम्हारा तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण नहीं है तुम्हारा फिर अपने पे नियंत्रण कहां है और जब तुम अनियंत्रित भीड़ की तरह जी रहे हो तो तुम साधना क्या करोगे साधना का अर्थ कोई खाली पूजा पाठ जप तप या भजन कीर्तन या माला मात्र नहीं होता है यह साधन है साधना नहीं है यह साधना के सा, सहज सुंदर मनोरम साधन हैं जिनके द्वारा विचारों को साधा जा सकता है लेकिन यदि तुम साध ही नहीं रहे विचारों को तो ये साधन मनोरंजन भरी तो है क्योंकि तुम्हारा यहां साधना का मतलब अपने विचारों को कि अनियंत्रित भीड़ को अपने नियंत्रण में लाना और जब तक इस यह अनियंत्रित भीड़ तुम्हें टुकड़ों में बांटे है यहां वहां फेंक रही है तुम समर्पण किसको दोगे गुरु किसे धारण करोगे और तुम शिष्य किसके बनोगे और गुरु कहां से हो जाएगा वो तुम्हारा क्योंकि जब तुम तुम ही नहीं हो तो धारण कैसे करो हाँ, हाँ वो माइक पे बजे अब मंत्र दे जाएंगे कल्याण हो जाएगा क्या चलिए हाँ? हाँ? क्या कहा, कहा तक भटक जाते हैं बोले वो गुरु मंत्र ले आए स्वामी जी तो फिर बोले बस अब क्या आप तो सब मुक्ति ही मुक्ति है, मुक्ती है। वो स्वर्ग में जब तुम पहुंचोगे तो वही गेट के ऊपर वो बैठे मिलेंगे देखेंगे इसके पास मेरा मंत्र है आन कर देंगे पास लिए हुए ना सवाल ये तू वहां तक गेट तक पहुंचेगा कैसे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दूर की बात है पहले तू बता तू वहां तक जाएगा कैसे <laughs> गुरु को कैसे धारण करते हैं गुरु क्या होता है आ, इसको भी बड़े मनोरम ढंग से हाँ। दिख दिखलाया है वेद की एक ऋचा में एक वेद जो रविवार को पढ़ रहे हैं उसी में वो कथा आई थी कि गुरु से मंत्र कौन पाता है आप सोचते हो कि जाकर के प्रणाम किया दक्षिणा चढ़ा दी उसको कपड़े फपड़े पहना दिए कुछ बर्तन भाडे भी दे दिए जो जो परंपराएं होती हैं कर डाली कहने क्या कहने गुरु धारण कर रहे ऐसा नहीं होता है। ये ना तो कोई व्यवस्था है न ही कोई परिपाटी है गुरु कैसे धारण करते हैं गुरु किस प्रकार होता है <laughs> तो कहा इंद्र वायु इमे श्रुता ओ प्रयोग इंद हुती ये दूसरे सुख की ऋचा थी चौथी आपने वेद में पढ़ी थी हा? जो प्रत्येक रविवार को हम वेद की पाठशाला लेके चल रहे हैं कि इंद्र वायु इंद्रवायु आत्मा ही ईश्वर सचराचर के गुरु क्योंकि जो जीव के गुरुत्व को ग्रेविटी को धारण करे वही तो गुरु है आत्मा ही तो है जो मेरे गुरुत्व को धारण करता जिसके हटते ही मेरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है ग्रेविटीज खा जाती है उसे माया से ये हर ओर से संतप्त हो जाती है नष्ट हो जाती है तो आत्मा ही तो गुरु है जो इस देह के गुरुत्व को सब प्रकार की मायाओं को धारण करता हुआ निरस करता हुआ मुझे जीवित रखता है मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है वेद ने कहा तो कहा लेकिन मंत्र कौन पाता है गुरु से इंद्रवायु इमे सुता तुम्हारे द्वारा निचोड़े हुए इस मंत्र को इस अमृत को जो मोक्ष देने वाला मंत्र है इसे कौन पाता है तो कहा ओ कि वो जितेंद्रीय आत्मज्ञानी वो साधक जो आकर अपने आप को अपने इस ज्वाला में ही गुरु में ही अपने आप को सदा सदा के लिए अर्पित कर देता है कैसे कर देता है तो आगे उदाहरण आया उदाहरण में कथाएं आई सारी लीलाएं वेद की हैं जो मैं भगवान की लीलाओं में भी आपको दिखाता हूं ये रिचाओ में भी उदाहरणार्थ ये लीलाएं आई हुई हैं तो कैसे कर देता है इंद्रो वाम जैसे इंद्र का भेजा हुआ कच कच्छ उ दोनों शुक्राचार्य के ही नाम हैचार्य दे, के नाम है जैसे इंद्र का भेजा हुआ कच्छ शुक्राचार्य के बाएं अंग को फाड़कर मंत्र लेकर प्रकट हो जाता है कथा सुनाते हैं आप कि देवासुर संग्राम चल रहा था देवासुर समझते हैं ना देव और असुर आपस में लड़ रहे थे ये संग्राम आज भी निरंतर है एक और हमारे अच्छे विचार हैं जो देव हैं दूसरी तरफ हमारे अटैचमेंट्स हैं भ्रांतियां हैं तरह तरह के बेहुदे सपने हैं ये क्या है असुर है ना और हमारी जो बुद्धि है जो हमारा मन है ये सब बैटल फील्ड बने हैं कथा सुनाई थी ना भगवान की लीला पारिजात की कहानी में हा? तो देवासुर संग्राम सचमुच भी चल रहा था देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे भीषण संग्राम हो गए शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र है तो वो जितने दैत्य मर जाते हैं वो संजीवनी मंत्र से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं आचार्य शुक्र तो देवता बड़े परेशान है देवराज इंद्र से उन्होंने कहा कि देवेंद्र क्यों ना हम भी शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र पालें हमारे पास भी आ जाए तो इंद्र ने कहा ठीक है प्रयास करते हैं तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बुलाया और कच्छ से कहा कि कच्छ तुम जाकर शुक्राचार्य के शिष्य बन जाओ और उनसे ये मंत्र ले आओ कच्छ ने कहा ना बाबा मैं तो नहीं जाता वहां आचार्य शुक्र मुझे पहली बात तो शिष्य ग्रहण ही नहीं करेंगे क्योंकि जब वो पूछेंगे कि तुम कौन हो तो क्या मैं झूठ बोलूंगा हाँ आचार्य के साथ अपने हाँ जिन्हें गुरु धारण कर रहा हूं उनके सामने भी मिथ्या आचरण करूंगा जब वे पूछेंगे कि तू कौन है कहां से आए हो तुम तो मैं यही तो कहूंगा कि मैं देव गुरु बृहस्पति का पुत्र का तो फिर वो मुझे शिष्य क्यों बनाएंगे क्योंकि मेरे पिता देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यो के गुरु हैं बला वो मुझे शिष्य क्यों ग्रहण करने लगे तो इंद्र तो बड़े चालाक है ना चंट है तो कहते है, नहीं कच्छ मैंने सोच के ही ये बात कही है मैं तुम्हारे साथ कामदेव को भेज रहा हूं किस को भेज रहा हूं कामदेव को भेज रहा हूं कामदेव को साथ भेज रहा हूं जो शुक्राचार्य के एक ही कन्या है जिसका नाम है देवयानी क्या नाम है देवयानी नाम है तो, तो काम जाकर के देवयानी की देह में प्रवेश कर लेगा वो तुम पे मुहासक्त हो जाएगी और जब वो जिद करेगी तो आचार्य शुक्र को अपनी बेटी की कोई बात नहीं टालते उन्हें तुमको शिशु रूप में लेना ही पड़ेगा काम देवने का नाम भाई मैं तो नहीं जाता एक बार भगवान भोले भंडारी के यहां भेज के मुझे भस्म करवा चुके हो अब क्या फिर दोबारा मेरा जुलूस निकलवाना है हाँ? और वो तो शंकर से भी ज्यादा क्रोधी है आचार्य शुक्र ना मैं वहां नहीं जाता तो इंद्र ने कहा कामदेव से मेरी बात सुनो मैं ऐसा काम मैंने उसकी भी योजना बना ली है कि आचार्य शुक्र को क्रोधी ना हो बोले वो कैसे तुम्हारे साथ चंद्रमा को भेज रहा हूं हुँ? देख रहे हो ना योजनाबद्ध तरीके से सारा काम हो रहा है कि तुम्हारे साथ मैं में किसको भेज रहा हूं चंद्रमा को भेज रहा हूं और ये चंद्रमा जो है चुपके से आचार्य के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा उनके मन को शीतल कर देगा तो काम तुम भय मत करो आचार्य शुक्र श्राप देने की स्थिति में आई गए है इंद्र ने सबको अच्छे से समझाया सांत्वना दी डरते रहे लेकिन अब देवराज इंद्र की हा देवताओं के राजा का आदेश उन्हें तो मानना पड़ा और वे तीनों चलती है सबसे पहले चंद्रमा आचार्य शुक्र के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया उनके मन में विचित्र शीतलता आ गई बड़े आनंदित हो गया आचार्य आज तो बड़ा सुख मिल रहा है क्या जाने क्या हो गया और तभी कामदेव ने देवयानी की देह में स्थान बना लिया वो वहां प्रवेश पा गया और तब प्रातः सूर्य की किरणों के साथ एक ब्राह्मण बालक आचार्य शुक्र की कुटिया के सामने प्रकट हुआ उसे आकर के शुक्राचार्य को दंडवत प्रणाम किया उनकी स्तुति वंदन किया आचार्य ने पूछा कि तेजस्वी बालक तुम कौन हो कहा आचार्य मैं देवगुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ हूं कहा तुम यहां असुर प्रदेश में दैत्यों के साम्राज्य में क्यों घूम रहे हो क्या तुम्हें भय नहीं लगता उसने कहा देव जीवन और मृत्यु तो आवागमन के नाम है दिन और रात की भांति हैं तो फिर भयभीत क्यों होना तो कहा तुम यहां क्यों आए हो कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूं तो आचार्य शुक्र ने कहा यह कैसे हो सकता है तुम्हारे पिता देवताओं के गुरु हैं और मैं देते का गुरु हूं तो तुम यहां मेरे शिष्य कैसे हो सकते हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो देवयानी बीच ही में बोल पड़ी कहने लगी पिता श्री क्षमा करें क्या मैं कुछ जिज्ञासा कर सकती हूं यदि आप आज्ञा दे कहा पूछो कहा क्या ये कुलीन नहीं है बोले यहां है कहले क्या ये शिष्य ग्रहण किए जाने के योग्य नहीं है कहा ये है और कहले क्या आचार्य शुक्र का ये नियम है कि शिष्य हाँ, ऐसा भी है तो शिष्य क्यों नहीं ग्रहण करते बताए कि इस बालक में खोट क्या है कहने देवयानी तुम क्यों नहीं समझती हो असुर मार डालेंगे इसे कहने यदि आप इतने भयभीत हैं आचार्य शुक्र इतने डरे हुए हैं इतने भयभीत हैं कि वो अपने धर्म को धारण करने में असुरों से भयभीत हैं तो आचार्य शुक्र इस प्रदेश का और असुरों का परित्याग क्यों नहीं करते है? कि जहां वो अपने धर्म को भी सहज होकर आचार्य नहीं धारण कर सकते तो हे पिताश्री फिर आप इस प्रदेश का परित्याग क्यों नहीं करते अन्य जो आपका उचित धर्म है आपको धारण करना चाहिए आपको कच्छ को अवश्य अपना शिष्य लेना चाहिए हा? अब दोनों में पिता पुत्री में शास्त्रार्थ होने लगा इसी बात को लेकर के और पराजित हो गया आचार्य शुक्र देवयानी के तर्कों के आगे उनके पास उत्तर नहीं था कि यदि आप कहते हो कि कच्छ कुलीन है यदि आप कहते हो कि शिष्य धर्म है यदि वो योग्य होगा तो आप अवश्य उसको शिष्यत्व में ग्रहण करेंगे तो आप इसे लीजिए आचार्य कहने लगे मैं भयवश इसे नहीं ले पा रहा हूं असुर मार डालेंगे तो बोले तो फिर असुरों के प्रदेश का आप परित्याग कीजिए क्योंकि जहां आप सहज होकर के अपने धर्म को नहीं धारण कर सकते उस स्थान को ही छोड़ दो आचार्य शुक्र जब निरुत्तर हो गए कोई जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा ठीक है कच्छ मैं तुम्हें शिष्य रूप में ग्रहण करता हूं और उन्होंने उसे अंगीकार किया कच्छ आचार्य शुक्र के आश्रम में उनका शिष्य हो गया देखिए कथाएं आपको समझाने के लिए है ना जैसे कबूतर से कहा पड़ता है ना जीवन के तत्व पढ़ो इसमें ये उदाहरणार्थ है भगवान यहां स्वयं प्रकट होकर लीला क्यों कर रहे हैं हमें अक्षर ज्ञान कराने के लिए हमें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए इस ध्येय को ना भूलें आप अगले ही दिन गुरु से आज्ञा लेकर कच्छ गौओं को चराने चल दिया कहा गुरुदेव गौ माताओं की सेवा करने का मन है यदि आप आज्ञा दें तो मैं आश्रम की गौओं को चरा लाऊ हाँ शुक्राचार्य ने कहा चरवाहे तो हैं का नारायण मेरी भी इच्छा है गुरुदेव कि मैं भी उनके साथ जाऊं क्योंकि तो इनके माँ में तो तैतीस करोड़ देवता वास करते हैं मैं इस पुण्य तीर्थ का भी लाभ करना चाहता हूँ यदि आप आज्ञा दें तो देवयानी ने कहा तो इसमें संकोच कैसा है पिताश्री तो हचारे शुक्र चले जाओ गऊ गौएं लेकर ले के चरा चल दिया कछ गनगोर वन में जब वो आया तो दैत्य समूहों की निगाह उस सुंदर युवक पर पड़ी, तो वे सब उसके पास खींचे चले आए कहा कौन हो तुम कहा मैं आचार्य शुक्र का नया शिष्य हूं कहा वो तो दिख रहा है तेरे साथ आश्रम की गए हैं आचार्य की आज्ञा से ही तू गाय चरा रहा है हाँ। तो लेकिन कि तू है कौन कहा नहीं मालूम मैं कौन हूं बोले नहीं बोले बताऊ बोले हां मैं देव गुरु बृहस्पति का बेटा कच्च हूं कच्च ने सब दैत्यो को बता दिया आप सच्चाई छिपाते हो कच बताता है फरक देखो कच ने कहा अरे मैं देवगुरु बृहस्पति का बेटा हूं मैं कच हूं और आचार्य शुक्र का शिष्य बनाऊ गा रहा हूं तो कहा क्या लेकिन ये बताओ तुम यहां आए किस मंशा से हो कहना सच बताओ बोले बोले मैं गुरुदेव से मंत्र लेने आया वो संजीवनी मंत्र अब तो सारे देते परेशान हां कि यह तो हमारा विनाश करने आया अगर देवताओं के पास संजीवनी मंत्र पहुंच गया तो ये देवासुर संग्राम तो एक तरफा हो जाएगा क्योंकि अभी जिसके कारण हम इन्हें संतुलित किए हैं तो देवता तो और अधिक पुष्ट हो जाएंगे तो सबने आपस में विचार किया और सोचा कि हमारे गुरु जी तो सठिया गए हैं मेरे को भी तो आप लोग बहुत सारे आदेश दे जाते हैं हाँ कि स्वामी जी आपको ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं ऐसे हा हाँ, तो सोचते तो सभी कोई है तो उन्होंने भी सोचा कि गुरुदेव तो सठी आ गए कदिमाग चल गया है गुरु दुखान इन्हें भले बुरे का भी ज्ञान नहीं है हाँ, और बताओ अपने दुश्मन के गुरु के बेटे को घर में सेंध मारने के लिए शिष्य बना लिया है इस सोचा भी नहीं किया इस क्यों आ सकता है इसे क्या जरूरत है आने की जिसके पिता स्वयं देव गुरु हैं उसे शुक्राचार्य को गुरु धारण करने का क्या प्रयोजन हो सकता अतिरिक्त संजीवनी मंत्र के ये तो बड़ा बुरा हुआ हा उन्होंने सोचा विचार किया उनका भाई कुछ भी हो इस ना इस नाटक को इस कहानी का यही अंत करना चाहिए और सबने सोच करके आपस में विचार करके क्या किया कच को मार डाला हत्या कर दी उसकी उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक के और वो देते भाग गए साझ ढली गौए लौटी हर गाय के पीछे विव्वल से देखती देव यानी कच लौटा नहीं एक एक कर सारी गौए गौशाला में प्रवेश पा गई है आश्रम की व्याकुल हरणी से बोझिल मन से तड़पती देवानी दूर दूर तक सांझ के झुंझलकों में देखती है झुटपुटों में कच्छ कहीं से आता दिखाई पड़ता नहीं है साझ रात में बदल रही है और कच की कोई आहट नहीं है विवल देव या देवयानी तोड़ करके आचार्य के पास जाती है कि गुरुदेव आप देख नहीं रहे हैं कच नहीं लौटा है आश्रम में नहीं है गौं सब लौट आई हैं कच नहीं लौटा है तो आचार्य शुक्र ने कहा कि देवयानी मैंने तो तुझे पहले ही कहा था हते उसे अवश्य मार डालेंगे कहा आप देखिए तो वो कहां पर है आप तो अभिषे निर्णय ले रहे हैं देवयानी के मन में अब कच्छ के लिए एक बड़ा अंतर भाव है हाँ। और ये लीला कामदेव की है कहा आप देखिए तो वो क्यों नहीं लौटा है आचार्य शुक्र ने अभी मंत्रित अक्षत लिए मंत्र पढ़ के चारों ओर फेंके सभी दिशाओं में दसों दिशाओं में और तब आवाज दी काच तू कहा है तो जंगलों में से पेड़ों की अमराइयों के झुंडों में से उभरती हुई गूंजती हुई आवाज लौटी गुरुदेव मैं यहां हूं मांस के लोथड़ों में छतराया हुआ गुरुदेव दैत्य समूह ने मुझे मारा मेरे अंग भंग किए मुझे टुकड़ों में लौटा कर, जंगल में डालकर चले गए मैं यहाँ क्षत विक्षत पड़ा हुआ हूं मेरा शरीर पड़ा है गुरुदेव मैं मांस के लोथड़ों में छितया हुआ आचार्य शुक्र ने कहा देखा देवयानी मैंने तो तुझे पहले ही कहा था गोविंद हरिओ नारायण तो देवयानी रोने लगे आचार्य कहने लगे कि देवयानी मैंने तो पहले ही कहा था कि असुर तुम्हारा कच्छ को यहां जीने नहीं देंगे वे उसकी हत्या कर डालेंगे अब दुखी क्यों होते हो कहा इसलिए नहीं दुखी हो देवयानी ने उत्तर दिया रोते हुए हुए कहा कि कच मारा गया मैं तो दुखी हूं इतने पावन इतने पवित्र देवतुल्य थे जिनके मन में कभी भेदभाव नहीं होता था आज वे भी भेदभाव पर उतर आए हैं और वे शिष्य और शिष्य में भेद करने लगे कहा यह कैसे कहा तुमने कहा क्यों क्या संजीवनी मंत्र से असुरही जीवित हो सकते हैं क्या कच्छ नहीं जीवित हो सकता तो शुक्राचार्य यहां से और उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है मैं कच्छ को पुनः जीवित किए देता हूं आचार्य शुक्र रहे संजीवनी मंत्र फेंका उन्हें जंगलों की ओर और, और कच्छ पुनः जीवित होकर लौटाया अगले दिन फिर गई गौं को लेकर कच्छ चराने चल दिया दैत्यों ने देखा कि अरे संजीवनी मंत्र से गुरु ने इसे फिर जिंदा कर दिया हा गुरु मान के नहीं देंगे आसानी से चलो कोई और काम किया जाए सोचने लगे क्या करें क्योंकि इसे मारेंगे तो फिर वो मंत्र फेंक देगा अब क्या हो और कच्छ के ऊटों पर चिर मुस्कान है वह कहता है कि मारू मैं डरता कहा आप सब लोग मौत से डरते हैं ना जरूर डरना चाहिए मृत्यु का भय हम सब लोगों को होना चाहिए कब जब कोई तुम्हें अमर आदमी मिल जाए तब डरना उससे पहले क्यों डरना बोलो, मेरी बात समझ में आती तो कच भी नहीं डरता जब तुम्हें कोई अजर अमर मिल जाए तो तुम डरना क्योंकि तुम्हें मरना जो पड़ेगा लेकिन जब लग रहा है कि सभी को मरना है तो फिर काहे को डरना हा? मेरी बात समझ में आती है तो मौत से कब डरो जब कोई अजर अमर मिल जाए कि भाई ये तो हो गया और हम रह गए अन्यथा मौत को भुलाकर अमरत्व को सोचो यही कच्छ की कथा है तो कच्छ लौट आया फिर गोवे चलाने चल दिया अब फिर जितने देते हैं सिर जोड़ के बैठे हैं क्या करें ऐसे करें कि गुरु इसे फिर जिला ही ना पाए तो उनका ऐसा करो इसको जला दो मार के, और इसकी राख को नदी में बहा दो इसकी राख को क्या करो नदी में बहा दो फिर गुरु कैसे जीवित करेगा क्योंकि भस्मी के कण कण दूर दूर क्षेत्र आ जाएंगे जितना सोच सकते हैं दैत्य उतना सोचते हैं कच को फिर मारते हैं और मार करके उसके टुकड़ों को फिर जलाते हैं और राख को उसकी दूर नदी में बहाते हैं बहुत दूर जाकर सांझ ढली वह लौटी कच फिर नहीं लौटा है फिर विवर है व्याकुल है देवयानी दौड़ के जाती अपने पिता के पास और उससे कहती कि पिता श्री आप देख के बताएं कच्छ क्यों नहीं आया है आचार्य शुक्र पुनः अक्षत फेंकते हैं और, और अभिमंत्रित करके तो नदी से गूंजती हुई आवाज आती है गुरुदेव मैं यहां हूं भस्मी के कणों में छितराया हुआ कहा मारा मुझे मेरी हत्या की मुझे जलाकर राख में बदलकर दूर नदी में जाकर डाल आए हैं मेरी भस्मी को भी दूर दूर तक बहा आए हैं आचार्य शुक्र ने पुनः संजीवनी मंत्र नदी की ओर फेंका और कच्छ जीवित लौट आया पुनः जीवित होकर लौट आया अब जितनी बार असुर मारते हैं संजीवनी मंत्र से आचार्य शुक्र देवयानी के हित में कच्छ को पुनः जीवित कर देते हैं तो देते ने सोचा कि गुरु अब ऐसे नहीं मानेगा ये भी बड़ा जीती है हाँ? मती इसकी जो है है है वो हो गई गुरु तो क्या हुआ दिमाग आउट हो गया है इसका क्या हाँ? आजकल तो आप तो हैं ना कौन सा सन्यासी कैसा है तराजू लेके हाँ? अपने को नहीं संत को तोलते है <laughs> किसी जमाने में शिष्य गुरु को परीक्षा देता था गुरु परीक्षा लेता था आजकल गुरु की परीक्षा होती है क्यों सर <laughs> हाँ तो वो भी सोचते हैं तो ये इस मनोवृत्ति को क्या कहते हैं दैत्य मनोवृत्ति सो सोच रहे हैं तो वो सोच दैत्य सोचते हैं कि अब क्या किया जाए तो लाओ इस बार इसका आखिरी काम किया जाए तो उन्होंने कच्छ को मार करके और जलाया तेज अग्नियों में हाँ। और उसकी जब राख थोड़ी सी रह गई जलते जलते कड़ा में भस्म कर दिया और भस्मी को भी तब तप तक तपाया कि जब थोड़ी सी रह गई तो उसे शरबत में मिला करके, और आचार्य शुक्र के पास भेज दिया कि गुरुदेव आप इसका पान करें क्योंकि दैत्यराज ने कहा है कि हमने लिए अपने हाथों से बनाया है, और आप ही के मेरी इस सेवा को जरूर सम्मानित करें आप शुक्राचार्य पी के शर्ज ढली गौटी फिर नहीं आया है कच्छ सदा की बात थी देवयानी बिलखी तो पुनः आचार्य शुक्र ने संजीवनी मंत्र फेंका चारों तरफ फेंका कहा कच्छ तू कहां आए तो भीतर से आवाज आई कि गुरुदेव मैं यहां हूं आपके भीतर आया हुआ बोले हैं तू यहां कैसे बोले गुरुदेव व्यतियों ने मुझे मारा मुझे जलाया जला करके मेरी भस्मे को अति सूक्ष्म और थोड़ा बना करके और उन्होंने शर्बत में मिला के आप ही को पिला दिया इसलिए हे गुरुदेव अब तो मैं आपकी देह में समाया हूं शुक्राचार्य कहने लगे देवयानी अब कच का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यदि इसे मंत्र से जीवित करूंगा तो मैं मर जाऊंगा ही मेरे पेट फाड़ के निकले अब क्या हो देवयानी तो रोने लगी कहने लगी पिताश्री मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती आज मुझे इसे बताने में कोई संकोच नहीं और कच्छ जीवित हो नहीं सकता है इन दैत्यों ने मेरे हर स्वप्न को तोड़ दिया है आज खंडित कर दिया है मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अग्नियों का वरण करूं और वो चिता की लकड़ियां बटोरने लगी चिता के लिए हां हमिधाओं को इकट्ठा करने लगी आचार्य शुक्र बहुत रोए अपनी बेटी के बिना वे भी नहीं रह सकते जब अग्नियों की तरफ देवयानी ने आज्ञा लेने के झुकी के पिता मुझे आज्ञा दें जिससे मैं भी इस शरीर का परित्याग कर दू क्योंकि अब तन का भार सहन नहीं होता सारे स्वप्न खंडित है मेरे आचार्य शुक्र ने उसकी बाह पकड़ ली कि देवयानी ठहरो मैं कच्छ को जीवित कर देता हूं और तुम दोनों सुख पूर्वक रहना वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं बहुत दिन जी लिया देवयानी ने कहा आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे मैं पिता की हत्यारणी होकर तो एक क्षण भी नहीं जीना चाहूंगा कच्छ जिए और आत्मृत्यु को प्राप्त हो जाएं ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है इसलिए। पिता श्री पिताश्री मुझे आज्ञा दें कि आपकी बेटी अब इन आग के लपटों को ही चले जाए बहुत रोये आचार्य शुक्र फूट फूट कर समझाते रहे देवयानी है कि मानती नहीं और वो धीरे धीरे लपटों की तरफ बढ़ रही है तभी आचार्य शुक्र ने फिर उसकी बाह पकड़ ली जब वो बिल्कुल चिता के समीप थी कि ठहरो एक उपाय और है एक उपाय और है हा, हा। कहा कच्छ सुन रहे हो बोला जी गुरुदेव सुन रहा हूं वो तो भीतर है ना बोला कच्छ तुम सुन रहे हो कहा जी गुरुदेव सुन रहा हूं मैं मैं सब सुन रहा हूं भीतर बैठा हुआ कहा सुनो एक ही उपाय बाकी है जिसके द्वारा तुम और मैं दोनों जीवित हो सकते हैं बोला गुरुदेव फिर वही उपाय करें क्योंकि गुरुदेव आपकी हत्या करके भी मैं भी तो प्रकट नहीं होना चाहूंगा ना देवी आनी चाहेगी ना मैं तो आचार्य शुक्र ने कहा कच्छ ध्यान से सुनो मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र दे रहा हूं क्या कर रहा हूं संजीवनी मंत्र दे रहा हूं हा माइक पे नहीं होते <laughs> कान में नहीं फूके जाते उसके लिए तुम्हें उसके भीतर से ही उतरना होता है अपने आप को अर्थात जब तक तुम अपने आराध्य को सर्पित नहीं होगे ये माला फाला तक ना रह जाना अपने को तो धोखा मत देना कि मिल गया तुम्हें मत हाँ उन मंत्रों की परिणति भी बता देता हूं का संत कबीर ही बता गए जो तुम लिए बैठे हो कि क्या है ये सोने के सिक्के हैं तुम्हारे जो हम्म तो कहा कच्छ मैं तुझे संजीवनी मंत्र देता हूं और सुन मैं मंत्र तुझे सिखा रहा हूं और फिर उसी मंत्र से मैं तुझे जीवित करूंगा तो जब तू मेरे बाय अंग को फाड़ के प्रकट होगा क्योंकि बाया अंग ही पत्नी का होता है, वहीं से आ सकता है वो तो जब तू मेरे बाय अंग को फाड़ के प्रकट होगा तो मैं मर जाऊंगा फिर तू उस संजीवनी मंत्र से मुझे जीवित जरूर कर देना गुरुदेव मैं ऐसा ही करूंगा तो इस प्रकार आचार्य शुक्र ने कच्छ को अपने देह के भीतर बैठा करके संजीवनी मंत्र दिया है और मंत्र को देने के बाद पुनः आचार्य ने हच्छ को जीवित किया और वे स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनके बाएं अंग को फाड़ जब कच्छ बाहर निकला तो उसने उसी मंत्र से आचार्य शुक्र को पुनः जीवित कर दिया तो यही इस वेद की रिचा में देखिए उदाहरण में आया है केन्द्र वायु इमे सुचा के साथ एक उदाहरण कथा है अमृत कथाएं हैं ये आ, वेद आपके जीवन का बिलो या हुआ अमृत है केन्द्र वायु इमे सुता उप्रयोगरागतम इंदव उशंती कि हे आत्मा हे ईश्वर हे गुरु तुम्हारे इस मंत्र को कौन पाता है वो जितेंद्रीय वो आत्मज्ञानी जो अपने आप को अर्पित कर जाता है कैसे जैसे इंद्र का भेजा हुआ कच्छ हाँ इंद्र वो वी इंद्र का भेजा हुआ कच्छ उष्ण अर्थात शुक्राचार्य के वाम बाय अंक को फाड़ करके मंत्र को लेकर के प्रकट होता है सत्य रूपी मंत्र हाँ भी जीव शेष वही पाता है और बाकी मंत्रों के लिए क्षमा सहित कह रहा हूं मैं किसी की भावना को ठेस नहीं लगा रहा हूं हाँ लेकिन श्रद्ध अंध श्रद्धा और आस्था ठीक इस प्रकार है कि जैसे आंखों के होते हुए तुम भीड़ भरी सड़कों पर पट्टी बांध करके दो घंटे सड़क पर चलो चलेगा कोई तो इतना बड़ा ईश्वर पाने का निर्णय कैसे हो सकता है हमें बुद्धि से विवेक से और समझदारी से काम लेना होगा कबीर की, की एक चौपाई है क्षमा सहित कह रहा हूं मैं सभी आचार्यों को गुरुजनों को उनके चरणों में दंडवत पूर्वक प्रणाम करते हुए कह रहा हूं इसको अन्यथा न लिखिएगा कबीर की है ऐसे सुना क्या अनपढ़ गुरु गुरु वही करे चेला ढूंढे ढेर आप पाप से वे गरडिया और चेला हो में भेड़, ये कबीर की साखी समझो ये लीलाएं क्यों हैं ये कथाएं क्यों हैं स्वयं परमेश्वर क्यों आकर के लीला कर रहा है उसे मनोरंजन मत जानो हर लीला कथा में तुम्हारे ही जीवन का अमृत तुम तक लाया गया है कृष्ण की लीलाओं को अब आकर के ध्यान से सुनो। 11वें वर्ष में बालक गुरुकुल में आता है बताया था ना भगवान की बाल लीलाओं में क्यों क्योंकि 11 वर्ष से पहले तुम्हारा भी गुरु धारण करने का कोई मतलब नहीं है तो ग्यारहवें वर्ष से पहले 11 वर्ष का बहुमूल्य जीवन है तुम्हारा कि पहले 11 वर्ष अपने एक मन रूपी इस कंस को तुम्हें मारना है यदि 11वें वर्ष तुमने कंस को नहीं मारा है तो 12वें वर्ष कंस तुम्हें मार देगा तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा नारायण की लीलाओं के उस रहस्य को जानो कि साधना के ग्यारह वर्ष हैं तुम्हारे कुल पहले उसमें इस मन को अगर तुमने कंस को नहीं मारा इस मोआद मिथ्याभिमानी मन को तो आगे गुरुकुल में तुम्हारा आने का मंत्र का कोई मतलब ही नहीं है नाटक कर रहे हो मनोरंजन कर रहे हो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में किसको मारना है पूतना को मारना है पूत माने पवित्र और ना माने तो जिसने अपने जीवन में पहले आचरण में अभ्यास के द्वारा अपवित्रताओं को विचारों की गंदगी को मैं मेरा तेरा झूठ कपट भरेब को नहीं छीना नहीं मारा उसने पूतना ही नहीं मारी और जो पूतना का भक्त है उसके मंत्र का क्या मतलब पूछ अपने आप से लीला कथा हा हम लोगों ने विस्तार से पढ़ी थी ना स्वामी जी महाराज ने लीलाएं सुनाई और हमने एक एक पात्र का आपको रहस्य बतलाया था कि सबसे पहले पूतना मारनी है तभी तो ये भक्ति रूपी विचार कृष्ण को हम धारण कर पाएंगे और यदि विचारों की अपवित्रता नहीं गई आसक्त जगत की सांसारिकता का विष नहीं गया उतना नहीं मरी तो गोपाल जिएगा कैसे तेरी साधना में मंत्र की बात क्या कर रहे हो आप इसे हलवा पूड़ी मत समझो गंभीरता से लो अगर इसे सस्ता कर दोगे तो सस्ता जीवन तुम्हारा हो जाएगा इसे पूरी महिमा दो पूरी श्रद्धा दो पूरी आस्था दो पूरा समर्पण दो पूरी ईमानदारी दो यदि अपने जीवन को धन्य करना चाहते हो इस पूतना को मारे बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है यहां पूतना है और श्री राम की कथा में भी एक मनोवृत्ति है पूतना के जैसी हगवान श्री राम की कथा में हमने दिखाया था ना कि दस इंद्रियों को रथने वाला दशरथ तो दस इंद्रियों को दसबू बनाने वाला विभस दशानंद रावण यदि इंद्रियां मुंह बन गई तो तू ही तो रावण है और यदि तूने इसको रथ लिया इनको लगाम लगा ली इनका निग्रह किया तो तू क्या है दशरथ है यहां दशरथ और दशानन देवताओं को प्रकट करके भगवान लीला करके तुमको तुम्हारे भीतर के दशानन और दशरथ दिखा रहे हैं ईश्वर को चाटुकारों चमचों और भांडों की नहीं जरूरत है भजन अगर तुम गा रहे हो तो अपने विचारों को साधने के लिए न ना कि नारायण को प्रसन्न करने के अगर तुम सोचते हो कि तुम भगवान को ले जा रहे हो तो इससे बड़ी अंधता और कोई नहीं हो सकती साधना भजन कीर्तन माला मेरे विचारों को साधने के लिए महाअमृत है मोक्षताई नहीं है लेकिन अगर माला से मैं सोचता हूं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है यह व्यर्थ है जैसे चाकू नहीं होगा तो सब्जी कैसे कटेगी लेकिन अगर तुम चाकुओं से हत्या करोगे तो चाकू को कौन सम्मान देगा तो माला को माला बनाओ तो ये तुम्हारी साधना को बांधने के लिए ना कि ड्रामे करने के लिए कि स्वामी जी आज मैंने रात भर मंत्र पढ़े इतना जप किया भगवान के दर्शन क्यों नहीं? तुमने तो पूछा कि माला विचारों को साधने के लिए कर रही थी या भगवान के गले में फांसी का फंदा डाल रही थी आ जा खड़ा हो जा और मैं डुगडुगी बजाऊंगा फिर तू ना मेरी रस्सी में पढ़ी मैं इस ज्ञान का परित्याग करो माला दी है दशानन से दशरथ बनने के लिए क्या इन दस की भूख के पीछे बावले से भाग रहे हो इन दस को बांधो दशरथ बनो बाहर रोशनी न ढूंढो रोशनी को समेट के भीतर ले आओ भीतर जगमग करो अगर बाहर जालों में ही भटकते रहे तो भीतर अंधेरा ही अंधेरा होगा फिर न कोई सुबह होगी न रोशनी होगी अंधयोनियों को चले जाओ तो वहां कौशल्या एक पात्र मन है मनोवृत्ति है तुम्हारी कौ माने असं शल्या माने पीड़ाओं को धारण करने वाली सबकी पीड़ा कोई पीड़ा भी दे रहा है असंख्य पीड़ा दे रहा है उसका भी भला चाहने वाली जब तुम्हारी मनोवृत्ति होगी तो तब मन दशरथ होगा और जीवन की वृत्ति कौशल्या होगी तभी तुम्हें राम का दर्शन होगा मालाएं ती थी भजन दिए थे मंत्र दिए थे जप तप दिए थे साधन दिए थे काय के लिए अपने आप को साधने के लिए न ना कि नारायण को बांधने के लिए उस अजर अमर को बांधोगे तुम उस अविनाशी को जो क्षण क्षण तुम्हें बना रहा है क्या उसको बांधोगे तुम मंत्रों से इस अज्ञान का नितांत परित्याग करो मंत्र माला जप तप साधना अपने मन के गंदे विचारों को साधना है अतिरिक्त इच्छाओं को नष्ट करना है और दशानन से दशरथ बनना है हाँ, और आप सोच रहे थे आज रात भर जाप किया है अब भगवान जी तो यहां हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे ऐसी भक्त ऐसा भक्त कहां है क्या बात है हाँ? अच्छा है आसमान में भी जाके देखा होगा कि उड़न खटोला आ तो नहीं रहा पुष्पक विमान हाँ? में साधना को धर्म को हल्का मत करो गड़बड़ हो जाएगी गोविंद हरी हरिओ नारायण कि जो दूसरों पीड़ा देने वाले का भी भला चाहे उसे कौशल्या कहते हैं और एक और मनोवृत्ति है जिसका नाम है ताड़का ताड़का का नाम सुने क्या है इधर पूतना है गोविंद की कथा में हा? इसी मनोवृत्ति को यहां पूतना के रूप में दिखाया है तो राम की लीला में क्या दिखाया है ताड़का दूसरों को ताड़ना देने की वृत्ति को क्या कहते हैं तालना समझते हैं ना सताना किसी को परेशान करना किसी को पीड़ा देना किसी को पीड़ा में देख के बड़े खुश होना कि देखा ना आज वो गड्ढे में गिरा पड़ा है दूसरों के जख्मों का आनंद लेना इस मनोवृत्ति को हम क्या कहेंगे ताड़का को राम नहीं मिलते पूतना को गोविंद नहीं मिलते इन दोनों को मारे बिना तुम्हें राम नहीं मिलेगा इन दोनों को मारे बिना तुम गोपाल नहीं पाओगे माला फेरे जाओ नहीं होने वाला क्योंकि माला तुम्हारे स्वभाव को साधने के लिए थी जब स्वभाव ही नहीं सदा गोविंद को बातोगे कि हम इस अशुरत्व से इस सत्य से कैसे हट सकते हैं श्री कृष्ण से अथवा अपने ही आत्मा श्री राम से दोनों नाम एक हैं कैसे जुड़ सकते हैं वही फिर हमने लीला कथाओं में कृष्ण की पढ़ा और वही श्री राम की लीलाओं में उनके चार भाई हैं भगवान राम चार भाई हैं ना हाँ श्री राम है उनके साथ रहते हैं सदा लक्ष्मण जी फिर भरत हैं हाँ? और कौन है शत्रुघ्न हैं इन चार भाइयों को मार्ग के रूप में यहां लीला कथाओं में पात्रों के रूप में दिखाया गया है कि ईश्वर तक आने का मार्ग कैसे होगा सबसे पहले छोटे से शुरू करो कहा जो शत्रुघन नहीं बना जो शत्रुघन नहीं बना वो भक्ति में रथ भरत हो ही नहीं सकता उसके पास पूर्ण भक्ति का भरत कैसे होगा जो शत्रुघन ही ना बन पाए शत्रु कहते हैं शत्रु माने क्या होता है दुश्मन हा? जो आपसे बैर करे जो आपसे शत्रुता करे और शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रु हंता ऐसे दुश्मनों को मारने वाला तो जब तक तुम शत्रुओं को मारोगे नहीं तुम भक्त भी नहीं हो सकते तब क्या करोगे पड़ोसियों को मारोगे किसको मारोगे <laughs> किसे जगह लोगे तो कहा कि शत्रुघन तब तक शत्रुघ्न नहीं जब तक उसके जीवन में उसकी पत्नी ना आए क्योंकि तो शत्रु देश दिखाएगी कौन वो पत्नी उसका पूरक है शत्रुघ्न का उसका नाम बता सकते हो जोर से बताओ भाई क्या नाम है श्रुति कीर्ति जिसने वेदों के ज्ञान को श्रुतियों को के कीर्ति को यश को अपने जीवन में नहीं बसाया उसने शत्रु ही नहीं जाने मारेगा क्या हाँ, देख रहे हो ये सब मार्ग है ये मार्ग है उस सत्य तक आने का डोंट चीट योरसेल्फ ईश्वर के नाम पे भी अपने साथ धोखा करोगे हाँ? कि जो अतिशय निर्मल है जो परम पुनीत है क्या उसके साथ भी उसको पाने के लिए भी ठगी करोगे तुम नहीं सबसे पहले अपने जीवन में श्रुति कीर्ति को लाओ वेद के इस अमृत ज्ञान भगवान की लीला कथाओं के समृद्ध को श्री राम की लीला कथाओं के समृद्ध को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से कबूतर के काखागा को पढ़ करके अपने जीवन को धन्य करो तुम्हारे शत्रु हैं तुम्हारा असत्य तुम्हारा अज्ञान तुम्हारा मेटीरियल के प्रति झुक करके भौतिकताओं पर आश्रित होकर के पंगु होकर के जीने की अपंग होकर के जीने की मनोवृत्तियां हैं तुम्हारी तुम्हारे विचारों का झूठ है कायरता है इस सब को ये है शत्रु हैं तुम्हारे शत्रुघन कब बनोगे जब हर गंदे विचार को जिसको वेद में तुम जानोगे लीलाओं में तुम देखोगे उस हर विचार को पूरी ईमानदारी के साथ उसको शत्रु जानते हुए काट करके जब अपने मन को निर्मल करोगे तभी तुम शत्रुग्न हो गए और श्रुति कीर्ति से बरत हो गए यहां माला की बात नहीं कर रहा हूं यहां पूरे भजन कीर्तन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां आंख नीच करके मंत्र रगड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं thoughts, तो कि बी वेरी प्रैक्टिकल एंड किल ऑल दूसिव था मूड्स एंड बिहेवियर्स क्योंकि इनको मारे बिना तू भक्ति वो जान ही नहीं सकता है धोखा दे सकता है अपने आप 10-20 जन्म और दे लेना कुछ होने वाला नहीं जब तक तुम श्रुति कीर्ति को अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे वेद के इस अमृत को लीलाओं लीलाओं के द्वारा ही तुम वेद की रिचाएं पढ़ा रहे हैं इसलिए वेद और लीला को अलग मत समझना एक है आ, जब तक इस अमृत को पूरी ईमानदारी से सुबह से शाम तक तुम्हें अभ्यास करना और उसका बड़ा सुंदर मनोरम मार्ग है कोई दुख नहीं है कोई घाटा पैसा नहीं खर्चा करना था। अगर तुम्हारे पास माला नहीं है कोई बात नहीं बिना पैसे के माला बताए दे हूं हाँ कोई झांझ मजीरे खरीद के नहीं लाना तुम हैं तो ठीक है बजा लेना नहीं है तो ना सही मार्ग दे रहा सभी सवेरे उठो नहाओ अपने आप को पवित्र करो उसके बाद भगवान की जो भी आरती पूजा अभी कर रहे हो वो करो और वहां बैठ करके एक छोटा सा संकल्प ले लो कि आज सारा दिन मैं वेद की यश को अपने मन में बसाए रहूंगा या रहूंगी जो भी हो आज सारा दिन मेरा संकल्प है कि आज न ईर्षा होगी ना क्रोध होगा न द्वेष होगा न मन में कोई महिला विचार आने देंगे सिर्फ एक दिन क्या एक दिन का व्रत करोगे बोलो सिर्फ एक ही दिन का करने को कह रहा हूं कितना बढ़िया बात है एक दिन का खाली व्रत क्या आज न ईर्षा होगी ना, हो ना द्वेष होगा क्रोध भी नहीं करूंगा झूठ भी नहीं बोलूंगा आज खाली एक दिन मन में कोई गंदा विचार नहीं आने देंगे आज सारा दिन भगवान के निमित्त बनकर सारे कर्तव्यों को करेंगे जो ड्यूटीज़ घर की हैं, बाहर की हैं, सब करेंगे लेकिन उसके रूप में बस के करेंगे उसकी मनोहारी छवि उसकी अंग प्रत्यंग शोभा हमें हम बस ही रहेंगे चाहे कुछ हो गोविंद हम आपसे आज तो जुड़े रहेंगे आज का संकल्प है खाली एक दिन की बात है बार बार दोहराना अरे एक दिन भी नहीं कर सकता इतना कायर है इतना कमजोर है तो इसमें ये ढोंग क्यों कर रहा है माला लिए नाटक क्यों कर रहा देवी जी देवता जी बना क्यों घूमता क्या एक दिन भी नहीं कर सकता आओ मैं तुम्हें साधना मन को साधने का रास्ता दे रहा हूं धोखा दो, मत दो अपने आप को गलत बातों से अपने आप को रिजाव मत कि हमने ये कर लिया है तो आप इतना तो हमारे लिए तय हो गया है ये सब झूठ है और तुम कहो कि अंधश्रद्धा ही सब कुछ है ये अपने आप को दिया गया एक और बड़ा धोखा है और वक्त दिखा देगा कि झूठे थे तुम भटकती हुई योनिया बता देंगी कि सब लूट चुका है तुम्हारा गलती मत करो क्योंकि वो माला वो भजन जो तुम्हें अभी देवता नहीं बना पाया मर के देवत्व देगा अरे ये किस बेवकूफ ने तुम्हें पढ़ा दिया है जब जीते जी माला फेर के तुम अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए हो तो खाली माला एक मंत्र जो तुमको किसी गुरु जी ने दे दिया है वो कैसे तुम्हारा कल्याण कर देगा क्योंकि उसका कल्याण अभी भी इस वक्त कितना हुआ है तुमने क्या तुम्हारा क्रोध गया है क्या तुम्हारी ईर्ष्या गई है क्या तुम्हारा द्वेष गया है क्या तुम्हारा बदले की भावना गई है क्या मेटीरियल को पाने की तुम्हारी लिपसा गई है क्या भगवान में हर क्षण उनकी मनोहारी छवि को तुम बसा पाए हो? यदि नहीं बसा पाए हो, तो वो मंत्र पूरा कहां है वो मंत्र निश्चित रूप से अधूरा है पूछो अपने आप ईमानदारी से जांचो बी ए गुड जज टू योर ओन सेल्फ अपने जज बनो और ईमानदारी से बनो हाँ जज होकर के भी झूठ मत बोलो धोखा मत दो तो अपने आप को तो फिर इस रास्ते पर आ जाओ क्या सिर्फ एक दिन सिर्फ एक दिन आज मैं लोभ मन में नहीं आने दूंगा मैं लोभ के वशीभूत होकर के भी अथवा मेरे और तेरे के वशीभूत होकर के भी कोई काम नहीं करूंगा आज श्री हरि को सामने रख करके उसकी मनोहारी बाल छवि में ही बसा हुआ कि गोविंद आप ही तो आत्मा हो के सब व्याप्त हो आज नारायण हर क्षण आपको अर्पित है न ईर्षा है न दोष है न क्रोध है न आसक्त जगत है गोविंद सब में आपका भाव लाता हुआ पति में पुत्र में हाँ पत्नी में जो जैसा यह था परिवार में बाजार में सब में गोविंद हम आपका भाव ला करके हर कर्तव्य को हम पूरी ईमानदारी से करेंगे लेकिन हर क्षण ये याद करते रहेंगे मन ही मन दोहराते रहेंगे तेरी मनोहारी छवि को मन की आंखों से देखते रहेंगे कि नारायण रहें। ये सब कुछ आप ही के चरणों में अर्पित है गोविंद आप सांस ना दो तो मुझसे होगा कहां और आप ही तो इन सब में व्याप्त हो तो श्री हरि आपके चरणों में बैठकर मैं आपको अर्पित होकर आज हर क्षण आपके रूप में बस के चाहिए और याद दिलाओ कि सिर्फ एक दिन तो कर लो यदि तुम एक दिन भी नहीं कर सकते हो तो सत्संग छोड़ दो मत आओ भूल जाओ कि तुम्हारा भी कोई भगवान है भूल जाओ तुम्हारा भी कोई ईश्वर है भूल जाओ तुम्हारी भी कोई राह है अगर एक दिन भी नहीं कर सकते खाली खाना छोड़ देने से कोई व्रत उपवास नहीं होता है बंद करो ये सब उपवास का अर्थ होता है उपमाने समीप और वास माने बैठना और करते हो नाटक उपवास का अर्थ है उपमाने समीप होना व्याप्त होना वास माने बैठना कि आज उपवास है मैं अपने ही आराध्य के समीप सारा दिन बैठूंगा तो इसलिए उसमें भोजन का परित्याग करते हैं कि आलस्य ना हो प्रमाद ना हो थकान ना आए नींद ना आए जम करके आज आत्मा के साथ उसके रूप का अमृत पिए आज उसके रूप का नशा करेंगे आपने खाना छोड़ दिया आसक्ति छोड़ी नहीं ईर्षा छोड़ी नहीं मेटीरियल पर भौतिकताओं पर जुड़ करके जीने की मनोवृत्ति आपकी यथावत रही आपने कौन सी पूजा करी आपने कौन सा उपवास किया कौन सा व्रत किया हैरान है आज विधाता भी कि बताया क्या है और कर क्या रहे डोंट किड योर सेल्फ बस मत करो क्योंकि ये मजाक तुम्हारे जो तुम अपने से कर रहे हो कल असंख्य योनियों तक का मजाक बन जाएंगे भटकाएंगे बहुत बोल जाओ उन बातों को कि किस उसने माला फेरी तो यह हो गया उसने गाय भगाए पत्ते चढ़ाए तो भगवान ने कृपा कर दी ये सब नाटक बंद करो तुम जाओ गाय भगाए नहीं जानबूझ करके बीस पत्ते चढ़ायाओ रोज चढ़ा के आना और अगर गुस्सा तुम्हारा चला जाए तो मुझे बताना जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे ईमानदारी से अभ्यास नहीं करोगे तुम कैसे पाओगे उसे यही है श्रुति कीर्ति यही है शत्रु घन तो क्या एक दिन कर सकते हो अगले दिन फिर एक दिन बस एक दिन हाँ एक दिन ये अभ्यास करो और अगले दिन फिर क्या कहो अपने आप को आज बस एक दिन और एक ही दिन के संकल्प लेना और दिन दिन हर दिन एक ही दिन का संकल्प लो और देखो तुम्हारे जीवन में पहली बार हां भगवान के जो अनुज हैं नारायण के ही जो अनुज हैं भगवान की जो विभूति है उनकी दया होगी शत्रुघ्न होंगे श्रुति कीर्ति के साथ होंगे जीवन तुम्हारा धन्य होगा और देखोगे कि धीरे धीरे ईर्षा द्वेश क्रोध लोभ वो आसक्ति सब जा रहा है और अब ईश्वर पर अर्पित होकर जीने का तुम्हारा भाव पहली बार आया है माला उसकी फेरते हो और टक्साल तुम्हारी बैंक में रखी झूठ बोलते हो कितना बड़ा धोखा करते अरे रावण के तो दस सर है वो दस दिशा भटक सकता है एक सर तुम्हारा और तुम सौ सिरे होकर के खड़े हो जाते हो सौ तरफ भाग रहे हो तो। तू कैसे कर लेते हो ये सब आश्चर्य है हा? कौन समझेगा ये लीला तुम्हारी पूछो अपने आप से रावण के दस सर हैं वो तो दस दिशा दस दिशा भटक सकता है लेकिन तुम्हें तो नारायण ने एक ही सर दिया तो तुमने सौ दिशाएं कैसे ढूंढ ली गोविंद हरिऊप नारायण गोविंद हरिऊप नारायण अभ्यास करो जब श्रुति कीर्ति और शत्रुघ्न तुम्हारे जीवन में कुछ बरस पूरी ईमानदारी से तुम जिला लोगे तब पहली बार तुम भक्ति में रत भरत हो अभी तुम्हारी भक्ति नारायण के प्रति नहीं है मैं आपको दे रहे अगर ईश्वर के प्रति तुम्हारा समर्पण और भक्ति होता तो हर बार तुम भौतिकताओं के पीछे क्यों भागते हर परिस्थितियों का समाधान नारायण के चरणों में ना खोज करके मेटीरियल में क्यों खोजने जाते बोलो कितना झूठ बोलते हो मैं ये नहीं कहता मेटीरियल ना हो मेटीरियल हो लेकिन तुम मेटीरियल के सहारे ना हो गोविंद के सहारे हो जय ही विधि राखे राम और सारा गोविंद का है नारायण जो करे मेरे कर्तव्य में खोट ना हो मेरे कर्म में खोट ना हो मेरी ड्यूटीज़ में फर्क नहीं आना चाहिए और हर कर्म को मैं नारायण के चरणों में अर्पित करके करूं तो प्रत्येक कर्म चाहे घर का है चाहे झाड़ू लगाना है सब तप में आ जाएगा और वो हर कर्म जो मैं आसक्त जगत के प्रति कर रहा हूं वही सारा कर्म पाप में गिना जाएगा मैंने कहा था ना कि कर्म में ना पुण्य है ना पाप है भाव में ही पुण्य है और पाप है उदाहरण भी दिया था कि एक कतल पे फांसी है और पांचों कतल पे महावीर चक्र है क्योंकि दोनों का भाव अलग है तो दोनों तो के फल अलग है उसी प्रकार नारायण को अर्पित होकर के इस गोपियों के स्वरूप को देखो उनके अभ्यास को देखो जो उनको दिया है अमृत जीवन का श्री राधा ने हा कि सबसे पहले श्रुति कीर्ति आई है हां पहले इधर से ले चले फिर गोपियों में लाते हैं गोपीपन के दिखा दो अमृत पा जाओ उस स्याने से गंवार होना भला जो गोविंद से कर दे अलग ऐसे स्याने का क्या काम जो मुझको मेरी ही जड़ों से काट दे और आज जड़ों से कटे पेड़ की तरह तुम हरियाणा चाहती हैं